करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और खास हमारे विद्यार्थी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हम लोग किसी पर्टिकुलर एक ट्रेड के बारे में बात करते हैं तो आज के इस विशेष शो में हम लोग बात करेंगे मीडिया एंड एंटरटेनमेंट पर इस विषय पर हमें जानकारी देने के लिए हमें बताने के लिए खास हमारे साथ है गणपत यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर उज्ज्वल मेहता जी तो आइए आज उनसे बात करेंगे कि मीडिया में अपना करियर कैसे हम लोग बना सकते हैं उसके लिए किस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं गणपत यूनिवर्सिटी में है और ख़ास हम लोगों के अंदर कौन से स्किल हो कौन सी क्वालिटीज़ हो और कौन व्यक्ति इसको क्रैक कर सकता है और किस तरह से हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं और कितना हम कमा सकते हैं और किस अवधि तक पहुंच सकते हैं ये सारी बातें आज के इस विषय में हम लोग जानेंगे तो आप सभी की तरफ से प्रोफेसर उज्जवल मेहता जी का बहुत बहुत स्वागत है ओम शांति पिछले 11 सालों से गुजरात के लाखों विद्यार्थियों को मैनेजमेंट फार्मेसी इंजीनियरिंग कृषि बायोसाइंस कंप्यूटर एवं शिक्षा के क्षेत्र में उज्जवल भविष्य बनाने में कार्यरत गणपत यूनिवर्सिटी जिला महसाना गुजरात की ओर से मैं सीए ए उज्वल मेहता चेयरपर्सन सेंटर फॉर मीडिया एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करता हूं बहुत बहुत शुक्रिया सर अपने बारे में बताने के लिए और आइए आगे मैं ये जानना चाहूँगा एक पहला सवाल आपसे के करियर इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में आगे बढ़ने के लिए एक विद्यार्थी के अंदर कौन से स्किल और क्वालिटीज चाहिए? जी, को करियर में आगे बढ़ने के लिए जितनी मेहनत जरूरी है उससे भी अधिक जरूरी है सही दिशा यानी कि सही कोर्स का चुनाव अपने 12 साल के तजुर्बे से मैंने देखा है की अभ्यास के बाद उन विद्यार्थियों को अच्छी नौ, अच्छी नौकरी नौ, जल्दी मिलती है जिनके कोर्स की सीटें कम हो और उनके मार्केट में उनकी डिग्री की डिमांड ज्यादा हो तो स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए कि भाई उनका जो कोर्स का चुनाव करें, उस टाइम पे उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि उनकी जो स्किल्स होती है उसके साथ वो कोर्स मैप करे प्रॉपर्ली। और गुजरात में हम अगर मीडिया मनोरंजन एवं विज्ञापन के क्षेत्र की बात करें तो हर साल डेढ़ से भी कम विद्यार्थी इस क्षेत्र में एमबीए डिग्री पाते हैं और जो जरूरत है एक्चुअली जो क्वालिफाइड पीपल की रिक्वायरमेंट है उसके अनुपात में वो बहुत काफी कम है। का सिर्फ करने लगीमेंट रेगुलर एमबीए के सभी विषयों को सम्मिलित करता है और उसके साथ साथ इंडस्ट्री की जो आज की जरूरत है उसके हिसाब से एडवर्टाइजिंग मीडिया मैनेजमेंट साउंड एंड फिल्म प्रोडक्शन इवेंट मैनेजमेंट सोशल एंड डिजिटल मीडिया एवं प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट जैसे जरूरत के विषयों को भी इस इसमें पढ़ाए जाने वाले जो विषय है चुनाव इंडस्ट्री एडवाइजरी बोर्ड के द्वारा किया जाता है और जो इंडस्ट्री एडवाइजरी बोर्ड है उसमें गुजरात के जाने माने मीडिया और एडवर्टाइजिंग फील्ड के प्रोफेशनल को सम्मिलित किया जाता है ये लोग अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही जाने माने लोग हैं और बहुत ही व्यस्त होने के बावजूद भी एम मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के बच्चों के लिए वो प्रोजेक्ट और फाइनल प्लेसमेंट में स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं इंडस्ट्री से जुड़े हुए विषयों को पढ़ाने के लिए इंडस्ट्री से जुड़े हुए प्रोफेशनल्स को भी एज अ विजिटिंग प्रोफेसर बुलाया जाता है और इसीलिए आज गणपत यूनिवर्सिटी का एम इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट जो प्रोग्राम है वो सही मायनों में इंडस्ट्री ओरियंटेड प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है प्रोफेसर उज्ज्वल मेहता सर जी आपने बहुत ही अच्छी बात बताया कि गणपति यूनिवर्सिटी में मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कोर्स किस तरह से डिजाइन किया है और वो मीडिया इंडस्ट्री के साथ मिलकर विद्यार्थियों के लिए कैसे अवसर प्रदान करता है इसके बारे में आपने बताया है बहुत ही अच्छा लग रहा था बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया लेकिन एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है मैं चाहूँगा कि प्रैक्टिकल फील्ड में जब विद्यार्थी माइक के साथ कहीं इंटरव्यू करने जाता है तो उस समय कौन से चैलेंजेस उसके पास आते हैं और साथ ही साथ एम और मीडिया का बेनिफिट्स क्या है उसके बारे में सर। व्हेन वी टॉक अबाउट मीडिया हमारे दिमाग में एक चीज फिट बनती है तो वो पत्रकार के साथ कुछ लेना देना है या फिर कोई न्यूज के चैनल के एंकर होते हैं पर व्हेन वी टॉक अबाउट जब हम मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में एम की बात करते हैं तो वी आर उसको तो हम लेते हैं ना वो प्योरली मैनेजमेंट एंगल से लेते हैं की भाई मीडिया और एंटरटेनमेंट का जो बिजनेस है उस बिजनेस को मैनेज करने के लिए कौन कौन सी प्लिटीज चाहिए आप एक नॉर्मल मैनेजर की बात करें तो उसके पास जो तो मैनेजमेंट के बेसिक फंडामेंटल्स का नॉलेज तो होना ही चाहिए और उसके अलावा जब हम मीडिया और एंटरटेनमेंट बिजनेस की बात करते हैं तो ये जो क्षेत्र है ये है कुछ खास क्वालिटीज़ है उसकी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है जब हम एडवर्टाइजिंग एजेंसी बोलते हैं तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी की जो मार्केटिंग टेक्निक्स है वो अलग ही है वैसे इवेंट मैनेजमेंट की बात कर रहे तो कोई एक इवेंट भले छोटा सा इवेंट हो या कोई बहुत बड़ा इवेंट हो वो इवेंट को मैनेज करने के लिए जो रिसोर्स चाहिए वो कहां से मैनेज करेंगे वो रिसोर्सेज को कैसे तय करेंगे वो सब जानना एक मीडिया प्रोफेशनल के लिए बहुत जरूरी तो ये जो कोर्स डिजाइन हुआ है वो कोर्स एंगल से डिजाइन हुआ है कि जो भी बंदा जो भी लड़का या जो भी स्टूडेंट इसमें करियर बनाना चाहे वो उस फील्ड में जितने भी मैनेजरियल एस्पेक्ट्स है वो एकदम अच्छे से समझ पाए उस तरह का कोर्स डिजाइन किया जाता है दूसरा जब वो एमबीए जॉइन करते हैं बच्चे तो उनको यहाँ एमबीए प्रोग्राम के अंदर दो चीजें सिखाई जाती है एक बहुत ही जरूरियात वाली चीज है कि जिसमें बच्चों को इंग्लिश में अच्छे से कम्युनिकेट करना आना चाहिए तो जो इंग्लिश कम्युनिकटिंग लैब होती है उसमें हमारे एक्सपर्ट के जरिए हम उनको इंग्लिश में बहुत अच्छा और फ्लुएंटली बोल सके उसकी ट्रेनिंग देते हैं और दूसरी जो ट्रेनिंग हमें एमबीए के बच्चों को देते हैं वो है पर्सनालिटी ग्रोथ इन पर्सनालिटी ग्रोथ लेब की जब हम बात करते हैं तो उसमें कॉन्फिडेंस उनका स्टेज फियर रिमूव करना है उनको लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करनी है उनको टीम में कैसे काम करना है उनको प्रेजेंटेशन कैसे देना है ये सभी आस्पेक्ट्स उनको ट्रेनिंग दी जाती है तो जिसके कारण होता क्या है कि बच्चा जब एमबीए होके बाहर आता है तो उसमें एक अलग ही व्यक्तित्व निखर के बाहर आ जाता है टली हम जब पढ़ते हैं कोई भी बच्चा कोई भी करियर ऑप्शन सिलेक्ट है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट चीज होती है कि ये करने के बाद क्या उसका फ्यूचर क्या है उसका भविष्य क्या है या उसको कौन से एरिया में जॉब मिलेगी और वो तो क्या अच्छे प्रोजेक्ट एवं अच्छे फाइनल प्लेसमेंट प्राप्त हुए हैं मुझे ये फैक्ट्रह है कहने में कि आज हमारे बच्चे स्टार विजय नेटवर्क संदेश न्यूज वन एडवर्टाइजिंग एंड कम्युनिकेशन गो बनानास सौभाग्य एडवर्टाइजिंग खुशी एडवर्टाइजिंग अमेजिकल मैजिकल कंसर्न अ फिल्म प्रोडक्शन कंपनी जैसी कई नामी कंपनियों से जुड़े हुए हैं और इसके अलावा हमारे कई विद्यार्थियों हैं उनकी खुद की एडवरटाइजिंग एजेंसी और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के एंटरप्रीनरशिप के रूप में उभरे हुए हैं सर बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आपके विद्यार्थी कहाँ कहाँ प्लेसमेंट आपने किया है और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और कुछ विद्यार्थी तो खुद मैनेजमेंट का बिजनेस भी संभाल रहे हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है एक और बात मैं पूछना चाहूँगा प्रीवियस में जो बच्चे या जो स्टूडेंट हैं या जो आ, मीडिया के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनमें से कुछ एग्जाम्पल्स जरूर सुनाइए ताकि हमें पता चले कि हाँ इस तरह का करियर हमारा भी बन सकता है एक्चुअली हमारा एक बच्चा है हमारा एक स्टूडेंट था पास आउट नाम है उसका रोनक पटेल ही वाज बिलोंगिंग टू अ वेरी वेरी स्मॉल विलेज बहुत ही छोटे से गांव से वो बच्चा आता था और उसने हमारे यहां से मीडिया यहां से ही जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हुई थी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में उसने करीब दो तीन महीना जितना वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम किया और उसके बाद उसको उसके खुद पर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि उसने हिम्मतनगर जो टाउन है और हिम्मतनगर टाउन में उसने खुद की एडवरटाइजिंग एजेंसी शुरू की आज उसकी एजेंसी शुरू हुए दो साल हो गए और दो साल में उसने बहुत ही अच्छा अचीवमेंट प्राप्त किया हुआ है और आज के टाइम में हिम्मत नगर एरिया में जो एडवरटाइजिंग एजेंसीज चल रही है उसमें ही इज परफॉर्मिंग वेरी वेरी वेल तो ये उसने बहुत ही कम समय में अचीव किया है उसके अलावा हमारी यहाँ कम्युनिकेशन प्राप्त करके उसने उसका बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है पलट मलिक करके हमारी स्टूडेंट है पलक मलिक वो, वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी चला रही है और उसमें वो एक क्रिएटिव कंसर्प्ट के साथ आई है कि वो जो रूरल बच्चे रूरल एरिया होता है वो रूरल एरिया के लोगों को अपनी जो प्रोडक्ट्स होती है वो प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग के लिए प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलता है मार्केट से तो वो कर पाए उसके लिए वो रूरल में वो लड़की काम कर रही है तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस चालू है हुआ बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया प्रोफेसर उज्जवल मेहता जी आइए आगे, आगे बढ़ते हुए दोस्तों अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं बहुत ही प्यारा संगीत तो उसके बाद फिर से हम प्रोफेसर उज्जवल मेहता जी से बात करेंगे कि आगे हम किस तरह से अपने करियर में मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में आगे बढ़ सकते हैं और कौन विद्यार्थी इसके लिए क्वालिफाई कर सकता है उसके लिए कितनी पढ़ाई होनी चाहिए कौन इसमें एडमिशन ले सकता है वो सारी बातें हम आगे बात करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो चोड़ी, चोड़ी, चोड़ी, चोड़ी। Choli choli choli हुए कदमों से आते हुए कदमों से हरी रहेगी राह गुजर जो हम सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी विद्यार्थी मित्रों का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही अच्छी बातें हो रही है करियर इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट पर बात कर रहे हैं प्रोफेसर उज्ज्वल मेहता जी फिर से एक बार प्रोफेसर उज्ज्वल मेहता जी का बहुत बहुत स्वागत है सर ये बताइए कि कौन विद्यार्थी क्वालिफाई कर रखता है मीडिया में एंट्री एडमिशन लेने के लिए किस तरह की क्वालिफिकेशन उसके पास होनी चाहिए जी विद्यार्थी के लिए वो जरूरी होगा कि वो कौन एलिजिबल है जिस प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए हम यदि फॉर्मल एलिजिबिलिटी की बात करें जो एज पर लॉ एलिजिबिलिटी है उसमें ऐसा है की भाई आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो उसके लिए ग्रेजुएशन इज कम्पल्सरी तो कोई भी स्टूडेंट किसी भी विद्या खा से ग्रेजुएशन किया है तो वो मीडिया है। है की तो पर्सनल इंटरव्यू और एंट्रांस एग्जाम के बेसिस पर वो एडमिशन को मिल पाता है और किन टाइप के बच्चों को और किस तरह के बच्चों को इसमें आना चाहिए तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जिन बच्चों में क्रिएटिविटी है जो क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटी hmm. और जिनको दुनिया से हटके नॉर्मल ऑपरचुनिटीज आर वेरी ब्राइट उसके बाद हम बात करें आपको तो ये जो प्रोग्राम है ये दो साल का प्रोग्राम है hmm. तो जिसमें एक तो एक लेता है बच्चा तो उसको टोटल चार सेमिस्टर पढ़ना होता है तो चार सेमिस्टर और दो साल का ये स्टडी खत्म होने के बाद उसको फुल टाइम की की गणपति फुलिग्री प्राप्त होती है और कॉलेज के द्वारा मुहैया और इस अभ्यास के विषय में अधिक जानकारी चाहिए विद्यार्थियों को तो विद्यार्थी हमारा अहमदाबाद में जो इन्फॉर्मेशन सेंटर है उसमें पर्सनली आ सकते हैं या फिर हमारी जो वेबसाइट है सी एम एस सी आई विल रिपीट वेबसाइट डब्ल्यू dot cmec .gnu .ac .in इस वेबसाइट की मुलाकात लेंगे तो भी उनको कोर्स के के बारे में के बारे में में और एडमिशन प्रोसेस ज्यादा जानकारी अवेलेबल होगी। चलिए सर बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कौन विद्यार्थी इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकता है बहुत ही अच्छी बात आपने है आपने बताया इसके साथ ही मैं कुछ सक्सेसफुल करियर जो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में बना चुके हैं उनके बारे में एक दो जन के बारे में जरूर बताइए ताकि हमारे विद्यार्थी मित्रों को यह पक्का हो जाए कि इस फील्ड में जाने से हम किस औहदे तक जा सकते हैं और कितना कमा सकते हैं जी सक्सेसफुल in तो India. एक दो और आज के डेट में जो प्रॉफिट मिस्टर जसानी ही इज किरित है एडवर्टाइजिंग फील्ड गुजराती मूवी रीते जैस उनके वो असिस्टेंट डायरेक्टर है चिराग वर्गास फॉर डिलीवरिंग दब्जेक्ट ऑफ फिल्मी प्रोडक्शन तो बच्चों को जो नॉलेज मिलता है सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट फिल्म एंड टीवी प्रोडक्शन वो असिस्टेंट डायरेक्टर जो रह चुके हैं मूवी के वही आके सिखाते हैं सेम वे हम टॉक अबाउट साउंड एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट तो साउंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट के लिए मिस्टर चंद्रकांत मिस्त्री ही ही इज वर्किंग इन एफएम एम रेडियो स्टेशन as a sound engineer he is coming with his all instruments to the campus to teach the students for the subject of the sound industry and uh, sound production and management so you industry ke bade bade lords hai to so, jo abhi bhi us industry mein perform kar raha hai wahi aake wahi subject bachcho ko yahan classroom mein aake padha de तो सर एक बात और मैं जानना चाहूंगा कि बच्चों को करियर सिलेक्ट करने के लिए कौन सी टेक्निक को अपनाना चाहिए किस तरह का विचारधारा होना चाहिए कई बार ऐसा होता है कि माता पिता कुछ और कहते हैं बच्चे कुछ और सोचते हैं तो ये जो कंफ्यूजन वाला स्टेट है इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं एक विद्यार्थी होने पर किस तरह से विचार करें और इसको दूर कैसे करें उसके बारे में बताइए सर मेरा जो ये बारह तेरह साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके ऊपर से बच्चे जब करियर सिलेक्ट करते हैं ना तो करियर सिलेक्ट करते हुए उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती है वो डायलेमा में होते हैं। मैं ये करूंगा तो क्या होगा वो करूंगा तो क्या होगा तो ये जो डायलेमा है ना वो डायलेमा सॉल्व करने के लिए उनके पास दो तीन स्टेप है तो पहले तो उनको क्या करना चाहिए की वो जो करियर ऑप्शन वर्कआउट कर रहे हैं वो सभी करियर ऑप्शन को साइमल्टेनियसली स्टडी करे जैसे की मैं मीडिया में पढ़ना चाहता हूँ या मेरे पापा ऐसा चाहते है कि भाई मैं मीडिया में नहीं पढ़ूँ और मैं तो फाइनेंस साइड में पढ़ू और मेरी मम्मी ऐसा चाहती है कि मैं मार्केटिंग में पढूं। तो इन सब कंफ्यूजन्स में उनको क्या करना चाहिए कि भाई पहला स्टेप है कि ये तीनों जो सेक्टर्स से है जिसमें वो जाना चाहते हैं प्रोबेबल सेक्टर्स वो प्रोबेबल सेक्टर्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद सेकंड स्टेप ऐसा है की वो जो इंफॉर्मेशन उन्होंने गेदर की है उसके ऊपर वो अपनी खुद की जो स्किल्स होती है क्योंकि हर एक इंडिविजुअल इज अ सेपरेट बॉडी सेपरेट माइंड तो उनकी जो सोच होती है वो अलग होती है तो वो के एंगल से सोचे कि भाई मुझे जो कट्स कोर्स सिलेक्ट करना है वो कोर्स के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट क्या मैं फुलफिल करता हूँ मैं फाइनेंस में जाना चाहता हूँ और मुझे मैथमेटिक्स से डर लगता है और मैं मीडिया में जाना चाहता हूँ पर मेरे पास क्रिएटिव थिंकिंग नहीं है और मैं मार्केटिंग में जाना चाहता हूँ पर मैं दूसरों से बात करते हुए शर्माता हूँ तो, तो मैं मार्केटिंग में नहीं चल पाऊंगा मुझे मैथ्स नहीं आता है तो मैं फाइनेंस में नहीं चल पाऊंगा और में मेरे में क्रिएटिविटी नहीं है तो मैं मीडिया में नहीं चल पाऊंगा तो पहले मेरे की जो स्किल सेट है को मुझे सिलेक्ट चाहिए। ये मेरी सिंपल सी को लिए, के चाहिए उज्जवल मेहता जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम कुछ सुन रहे हैं करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सुन रहे विद्यार्थी मित्रों को करियर इन मीडिया के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल हुई और ये भी बताया गया कि आप कैसे उसमें आगे बढ़ सकते हैं और किस क्वालिफ़िकेशन को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं वो भी बहुत ही अच्छी तरह से सर ने बताया है और बहुत अच्छा सक्सेसफुल करियर वालों के बारे में भी हमने जाना बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं इसी के साथ जाते जाते आगे बढ़ते हुए एक और सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि आपने अपना करियर कैसे बनाया आप इस अहदे तक कैसे पहुँचे ये हम जानना चाहते हैं जी हाँ सर <laughs> है। मैं जो हूं, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंने सीए किया हुआ है सीएस किया हुआ है एम कॉम हूँ एल एल बी हूँ क्लियर की तो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस मैंने बहुत सारे लिए हुए है उसके बाद मैंने टीचिंग लाइन में इन दर टू एंड सिक्स आई स्टार्टेड माय टीचिंग करियर मैं पहले बीबीए कॉलेज में पढ़ाता था उसके बाद मैंने एम बी ए कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर जॉय किया उसके बाद मैंने एसोसिएट प्रोफेसर हुआ उसके बाद करेंटली मैं गणपति यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में तीन कॉलेजेस है सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज सेंटर फॉर मीडिया एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन एंड जीएनयू एन स्किल सेंटर फॉर कैपिटल मार्केट इन तीनों सेंटरों में एज ए चेयरपर्सन वर्क कर रहा हूँ और इसके साथ साथ मैं फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में एसोसिएट एसोसिएटीन के तौर पे काम कर रहा हूं तो ये जो मेरा करियर पाथ है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की करियर के साथ साथ मैं एकडेमिक्स में आके स्टेप स्टेप बाय ग्रोथ करता गया हूं। प्रोफेसर उज्ज्वल मेहता सर बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दिया बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दिया और मैं पूरा यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हमारे विद्यार्थी मित्रों को करियर इन मीडिया में आगे बढ़ने के लिए जो जानकारी उनको चाहिए था वो सारी चीजें उनको मिल गई है और मैं आशा करता हूँ कि और भी कोई अगर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो जरूर आप बेझिझक हमारे नंबर पर फोन करके या मैसेज करके बता सकते हैं चौरानबे इस नंबर पर किसी भी तरह का करियर से रिलेटेड बातें आप जरूर हमें शेयर कर सकते हैं बात कर सकते हैं और मैसेज करके बता सकते हैं कि इस विषय पे हमें जानकारी चाहिए तो हम जरूर आपको अगले एपिसोड में उन विषय पर बात अवश्य करेंगे तो आज के लिए बस इतना ही और जाते जाते मैं कहूंगा प्रोफेसर उज्ज्वल मेहता जी जाते जाते दो लाइने बस आप अपने दिल की हमारे साथ शेयर करें और अंत में आप सभी बच्चों विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए आपसे विदा ले रहा हूँ धन्यवाद धन्यवाद सर बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हम सभी को बहुत खुशी हुआ आपसे बात कर सके और स्काइप से आपने जुड़कर बहुत ही अच्छा रिकॉर्डिंग भी करवाई बहुत सारी बातें आपने बताया हम मिले नहीं हैं लेकिन फ़ोन के माध्यम से और स्काइप के माध्यम से टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं और जो जानकारी इन्फॉर्मेशन मीडिया के बारे में चाहिए था करियर एंड मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के बारे में वो हम अपने विद्यार्थी मित्रों तक पहुँचा सकें तो हमारे साथ इस एप, विशेष एपिसोड में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया फिर से एक बार नमस्कार दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर हम आपके साथ होंगे तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, अपना करियर में बहुत अच्छा करें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो आप सुन रहे थे कार्यक्रम करियर ऑप्शन कार्यक्रम के प्रस्तुत थे गणपति यूनिवर्सिटी गणपति यूनिवर्सिटी संभावनाओं की यूनिवर्सिटी